दिव्यज्ञान लेखक आचार्य मनोज पांडे एक दैश परमेश्वर की उपासना यजुर्वेद प्रथम अध्याय प्रथम मंत्र भाषा यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के प्रथम मंत्र में उत्तम उत्तम कामों की सिद्धि के लिए मनुष्यों को ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए उत्तीन मई शे तरजे वाय देव वह सविता प्राप्त श्रेष्ठ माय कर्मण आप इंद्राय भागवन प्रजातीस्यादी पशु महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती इस मंत्र का भाष्य करते हुए कहते हैं पदार्थान्वय भाषा है, पदार्थान है मनुष्य लोगो जो सविता सब जगत की उत्पत्ति करने वाला सम्पूर्णेश्वर युक्त देव सब सुखों को देने और सभी प्रकार की विद्याओं को प्रसिद्ध करने वाले परमात्मा है सो वह तुम हम और अपने मित्रों के जो वह सब क्रियाओं को सिद्ध करने वाले स्पर्शक गुण वाले प्राण अंतकरण और इंद्रिया है उनको श्रेष्ठ आत्मा अत्युत्तम कर्मणे करने योग्य सर्व कारक यज्ञ आदि कर्मों के लिए पार्थु अच्छी प्रकार संयुक्त करें हम लोग ईशे अन्न आदि उत्तम उत्तम पदार्थों और विज्ञान की इच्छा और ऊर्जे पराक्रम अर्थात उत्तम रुपए की प्राप्ति के लिए भागम सेवा करने योग्य धन और ज्ञान के भरे हुए ट्वा उक्त गुणों वाले और ट्वा श्रेष्ठ पराक्रमादि गुणों को देने वाले आपका सब प्रकार से आश्रय करते हैं हे मित्र लोगों, तुम भी ऐसे होकर आप उन्नति को प्राप्त हो तथा हम भी हों के भगवान जगदीश्वर हम लोगों के इंद्राय परम ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए प्रजा होती जिनके बहुत संतान है तथा जो अनिवा व्याधि और अयक्षमा जिनमें राजयक्षमा आदि रोग नहीं है वे अद्ह जो जो आदि पशु व उन्नति करने योग्य है जो कभी हिंसा करने योग्य है, नहीं है कि जो इंद्रियों या पृथ्वी आदि लोग है उनको सदैव प्रार्थ नियत कीजिए हे जगदेश्वर आपकी कृपा से हम लोगों में से दुख देने के लिए कोई अगंशस है पापी है, चोर डाकू माँशत मत उत्पन्न हो तथा आप यजमानस परमेश्वर और सर्वोपकारक धर्म का सेवन करने वाले मनुष्य के पशुन गौर घोड़े और हथी आदि तथा लक्ष्मी और प्रजा के पाहे निरंतर रक्षा कीजिए जिससे इन पदार्थों को हरने की पूर्वोक कोई दुष्ट मनुष्य समर्थ ना हो अस्मिन इस धार्मिक गुप्त और पृथ्वी आदि पदार्थों की रक्षा चाहने वाले सज्जन मनुष्य के समिल्पी बहुत से उक्त पदार्थ ध्रुवा निश्चल सुख के हेतु सात हो यह जुर्वेद के प्रथम अध्याय का प्रथम मंत्र इसमें सर्वप्रथम परमेश्वर के विषय में उद्देश्य स्वयं परमेश्वर के द्वारा किया जा रहा है जैसा कि स्वामी दयानंद जी ने बताया अब हम विस्तार से समझते कि वास्तव में मंत्र का भाव क्या क्या है इस प्रथम मंत्र में परमेश्वर के सच्चे स्वरूप को अभिव्यक्त किया जा रहा है इस मंत्र के ऋषि परम श्रेष्ठ प्रजाप्ति परमेश्वर ही है और इस मंत्र के देव सविता अर्थात सबका गुरुवार परमेश्वर ही है इस तरह से यह मंत्र सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर के साक्षात्कार का मंत्र है जिसका साक्षात्कार स्वयं परमेश्वर स्वयं कर रहा है यहाँ परमेश्वर स्वयं अंकर्ता और स्वयं अंकर भी है इस मंत्र के द्वारा स्वयं परमेश्वर अपना खुद का साक्षात्कार कर रहा है या स्वयं की अपनी ही तस्वीर बना रहा है परम गुरुवार अपने साक्षात्कार के बारे में उसके साधन के बारे में अपने शिष्य मनुष्यों को उपदेश दे रहा है मनन करने से जो त्राण करे उसे मंत्र कहते हैं मंत्रोविद्या का विस्तार असीम है उसमें अनेकानेक शब्द गुचक हैं। अनेक शब्दों में मंत्रों का विस्तार हुआ है उनके जप तथा सिद्धि अनेक अनेक योगाभ्यास भी हैं, कर्मकांड भी किंतु उन सब के मूल में एक ही ध्वनि आती है वे है ओंकार यही शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म की धुरी है शब्द ब्रह्म यदि मंत्र विज्ञान की पृष्ठभूमि बनाता है तो नाद ब्रह्म की साधना नादय का आधार बनती है ओंकार के विराट ब्रह्मांड में गुंजन से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है यदि यह कहा जाए तो कोई अत्योक्ति नहीं होगी नाद या शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति व ताप प्रकाश आदि शक्तियों का आविर्भाव उसके बाद होता चला गया इस प्रकार सृष्टि का मूल इस निखिल ब्रह्मांड में व्याप्त ब्राह्मी चेतना की धुरी यदि कोई है तो वह शब्द का नाद ही है पर पूजे गुरुदेव ने इस अनूठे किन्तु जटिल विषय पर जिस सरलता से प्रतिपादन प्रस्तुत किया है वह देख उसे पढ़कर आश्चर्य होकर रह जाना पड़ता है समस्त योग अभ्यासों का मूल ही यहाँ तक कि परमात्मा तक पहुँचने के मार्ग का द्वार ही शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म है इसे समझकर उसे कैसे आत्मसात किया जाए कैसे अपने अंदर छिपे पड़े प्रसुप्त के जखीरे को जगाया जाए यह सारा के इस खंड में है शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म की विधा भारतीय अध्यात्म की एक महत्वपूर्ण धारा है जहाँ शब्द ब्रह्म में मंत्र जप नाम उच्चारण प्रार्थना सामूहिक साधना आदि की महता है वहाँ नाद ब्रह्म में नाद संगीत की यह तो मोटा वर्गीकरण हुआ इस खंड में शब्द ब्रह्म की साधना व नाम की साधना के जटिल पक्षों को खोला गया है एवं जन जन के लिए उसे सुगम बनाने का प्रयास किया गया है पुरानों में एक आख्यायिका आती है देवर्षि नारद ने एक बार लंबे समय तक यह जानने के लिए प्रव्रजी की सृष्टि में आध्यात्मिक विकास की गति किस तरह चल रही है वे जहाँ भी गए प्रत्येक स्थान में लोगों ने एक ही शिकायत की भगवान परमात्मा की प्राप्ति अति कठिन है कोई सरल उपाय बताइए जिससे उसे प्राप्त करने उसकी अनुभूति में अधिक कष्ट साध्यत प्रतीक्षा का सामना न करना पड़ता हो नारद ने इस प्रश्न का उत्तर स्वयं भगवान से पूछकर देने का आश्वासन दिया और स्वर्ग के लिए चल पड़े आपको ढूंढने में तब साधना की प्रणालियां बहुत कष्टसाध्य हैं, है भगवान नारद ने वहाँ पहुँच विष्णु से प्रश्न किया ऐसा कोई सरल उपाय बताइए जिससे भक्तगण सहज ही में आपकी अनुभूति कर लिया करे वसामे वैकुंठे न हन वसामिल वैकुंठ यत्र योगी तत्र तिष्ठामिल नारद नारद संहिता हे नारद न तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ और न योगियों के हृदय में मैं तो वहाँ निवास करता हूँ जहाँ मेरे भक्त जन कीर्तन करते हैं अर्थात संगीत मजनो के द्वारा ईश्वर को सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सकता है इन पंक्तियों को पढ़ने से संगीत की मेहता और भारतीय इतिहास का वे समय याद आ जाता है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 अक्षर पर ब्रह्म परमात्मा की अनुभूति के लिए वस्तु तंगीत साधना से बढ़कर अन्य कोई अच्छा माध्यम नहीं यही कारण रहा है कि यहाँ की उपासना पद्धति से लेकर कर्मकांड तक में सर्वत्र स्वर संयोजन अनिवार्य रहा है मंत्र भी वस्तु तह ही है वेदों की प्रत्येक ऋचा का कोई ऋषि कोई देवता तो होता ही है उसका कोई न कोई छंद जैसे रियोष्टुप अनुष्टुप गायत्री आदि भी होते हैं इसका अर्थ ही होता है की उस मंत्र के उच्चारण की ताल लयल और गतियाँ भी निर्धारित हैं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 शादी विवाहोत्सव से लेकर धार्मिक समारोह तक के लिए उपयुक्त संगीत निधि देकर परमात्मा ने मनुष्य की पीड़ा को कम किया मानवीय गुणों से प्रेम और प्रसन्नता को बढ़ाया शास्त्रकार कहते हैं स्वरेंते योगी स्वर साधना द्वारा योगी अपने को तलीन करते हैं और एकाग्र की हुई मन है शक्ति को विद्या अध्ययन से लेकर किसी भी व्यवसाय में लगाकर चमत्कारिक सफलता प्राप्त की जा सकती है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 स्वरण तित्वा सुख उठ तीन तीन दो है शिष्य तुम अपने आत्मिक उत्थान की इच्छा से मेरे पास आए हो मैं तुम्हें ईश्वर का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए संगीत के साथ उसे पुकारोगे तो वह तुम्हारी हृदय गुहा में प्रकट होकर अपना प्यार प्रदान करेगा पौराणिक उपाख्यान है की ब्रह्मा जी के हृदय में उल्लास जागृत हुआ तो वे गाने लगे उसी अवस्था में उनके मुख से गाय छंद प्रादुर्भूत हुआ गायत्री मुखादु तीच ब्राह्मण ने रुक्त सात बारह गान करते समय ब्रह्मा जी के मुख से निकलने के कारण गायत्री नाम पढ़ा संगीत के अदृश्य प्रभाव को खोजते हुए भारतीय भारतीयों को वेह सिद्धियां और अध्यात्म का विशाल क्षेत्र उपलब्ध हुआ जिसे वर्णन करने के लिए एक पृथक वेद की रचना करनी पड़ी साद में भगवान की संगीत शक्ति के ऐसे रहस्य प्रतिपादित और पिरोए हुए है जिनका अवगन कर मनुष्य अपनी आत्मिक शक्तियों को कितनी ही तुच्छो भगवान से मिला सकता है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 इससे भी आगे की कक्षा आत्मिक है उस संबंध में कवि रविन्द्र रवींद्रनाथ टैगोर का कथन उल्लेखनीय है श्री टैगोर के शब्दों में स्वर्गीय सौंदर्य का कोई साकार रूप और सजीव प्रदर्शन है तो उसे संगीत ही होना चाहिए रसकिन ने संगीत को आत्मा के उत्थान चरित्र की दृढ़ता कला और सुरुचि के विकास का महत्वपूर्ण साधन माना है विभिन्न प्रकार की समितिया वस्तु तीन अपनी, अपनी तरह की विशेष अनुभूतियाँ हैं अय संगीत में शरीर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 किसी समय इस दिशा में भी भारतीयों ने योग सिद्धि प्राप्त करके यह दिखा दिया था कि स्वर साधना के समक्ष संसार की कोई और दूसरी शक्ति नहीं उसके चमत्कारिक प्रयोग भी सैकड़ों बार हुए हैं अकबर की राज्य सभा में संगीत प्रतियोगिता रखी गई प्रमुख प्रतिद्वंद तानसेन और बैजूबावरा यह आयोजन आगरे के पासवान में किया गया तानसेन ने टोड़ी राग आया और कहा जाता है कि उसकी स्वर लहरियां जैसे ही वनखंड में घुंजित हुईं, मृगों का एक झुंड वहां दौड़ता हुआ चला आया भाव विभोर तानसेन ने अपने गले पड़ी माला एक हरिण के गले में डाल दी इस क्रिया से संगीत प्रवाह रुक गया और तभी सबके सब सम्मोहित हरिण जंगल में भाग गए टोड़ी राग डाकर तानसेन ने यह सिद्ध कर दिया की संगीत मनुष्यों की ही नहीं प्राणी मात्र की आत्मिक प्यास है उसे सभी लोग पसंद करते हैं इसके बाद बैजू बाबरा ने मृग रंजनी टोड़ी राग का अल्लाप किया तब केवल एक मृग दौड़ता हुआ राज्य में आ गया जिसे तानसेन ने माला पहनाई थी इस प्रयोग से बैजू बाबरा ने यह सिद्ध कर दिया कि शब्द के सूक्ष्मतम कंपनों में कुछ ऐसी शक्ति और सम्मोहन भरा पड़ा है कि उससे किसी भी दृशा के कितनी ही दुरस्थ किसी भी प्राणी तक अपना संदेश भेजा जा सकता है शब्द को ब्रह्म कहा गया है शब्द ब्रह्म नाथ ब्रह्म शब्दों का उपयोग शास्त्र में अनेक स्थानों पर आया है यह उक्ति अलंकार नहीं व अन्यथार्थ है हाँ यदि ध्वनि मात्र को यह उपमा दी जाएगी तो उसे उपहा समझा जाएगा जिहवा स्वर यंत्र है वाद्य यंत्र पर उलटी सीधी अंगुली से आघात लगाए जाए तो आवाज भर होगी क्रमबद्ध तालबद्ध राग रागिनी निकालनी हो तो उसके लिए सभी हाथ एवं प्रशिक्षित मस्तिष्क का भी योगदान आवश्यक है जिहा से बोले ये मंत्र वाद्य यंत्र पर जैसे जैसे अंगुली चलाने की तरह है उतने भर से दीपक राग या में मलहार जैसे प्रभावोत्पादक परिणामों की अपेक्षा नहीं की जा सकती जिहा उच्च रित शब्द सामान्य जानकारियों के आदान प्रदान का उद्देश्य पूरा करते हैं एक व्यक्ति शब्द माध्यम से अपनी अनुभूति एवं जानकारी दूसरे तक पहुँचा सकता है इसमें भी आवश्यक नहीं की जिससे जो कहा गया है वे उसे उसी रूप में स्वीकार कर ले कारण की आजकल वचन छल का दौर दोहरा है लोग एक दूसरे को ठगने की दृष्टि से कपट वचन बोलने की कला में प्रवीण हो चले हैं। अस्तु सुनने वाले को फूक फूंक कर कदम रखना होता है और देखना पड़ता है कि कथन में छल प्रपंच की दुर्भ संधिया तो घुसी हुई नहीं है कितना कथन संदिग्ध हो सकता है इसकी खोज करने में सुनने वाला लगता है जितना अंश गले उतरता है उतने पर ध्यान देकर शेष को उपेक्षा के गर्त में फेंक देता है जब सामान्य व्यवहार तक में वाणी की यह दुर्गति हो रही हो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 यदि उतने बड़े लाभ मात्र जि से अमुक शब्द अवली दो भर से प्राप्त हो जाया करते तो उन्हें पाने से कोई भी वंचित न रहता पर इतना सस्तापन है कहाँ महत्व की दृष्टि से हर वस्तु का मूल्य निर्धारित है अध्यात्म उपलब्धियों में शब्द शक्ति की महता बताई और महिमा गायी गई है मंत्र आराधन के फलस्वरूप मिलने वाले लाभों का वर्णन विस्तार पूर्वक शास्त्रों में भरा पड़ा है पर उसे शब्द चमत्कार भर नहीं मान लिया जाना चाहिए यदि उच्चारण ही सब कुछ रहा होता तो साधन ग्रंथ पढ़ने वाली से प्रेस कर्मचारी और पुस्तक विक्रेता पहले ही लाभान्वित हो लेते पाठक को उनका बचा कुछ आही शायद कुछ हाथ लगता शब्दोच्चारण में जब के अति सरल कर्मकांड के लिए थोड़ा सा संयम लगा देने में किसी को क्या कुछ असुविधा होगी उतना तो कोई बालक न समझ या वृद्ध भी कर सकता है फिर समर्थ व्यक्ति तो उसे उत्साह पूर्वक करते और भरपूर लाभ उठाते ऐसा कहाँ होता है लाभों का महात्म्य विस्तार पढ़ते हुए भी कुछ करने के लिए कहाँ किसी का उत्साह होता है शब्द ब्रह्म शब्दों में जो गहन रहस्य छिपा है वे यह है कि अध्यात्म प्रयोजनों में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली को उच्च होना चाहिए वह इतनी परिष्कृत हो कि उसकी पवित्रता प्रामाणिकता, एवं क्षमता को ईश्वर के समतुल्य ठहराया जा सके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 जो ऐसे ही अंड बोलते रहते हैं वे असभ्य कहलाते और तिरस्कार के पात्र बनते हैं ऐसी दशा में मंत्र प्रयोजनों में यदि उसके साथ जुड़े हुए व्यवस्था नियमों का पालन किए जाने का निर्देश है तो उसका पालन होना ही चाहिए इसमें सतर्कता एवं जागरूकता अपनाए जाने की बात दृष्टिगोचर होती है यह दिशा उत्साह है इससे प्रमाद पर अंकुश लगने और व्यवस्था अपनाने में उत्साह उत्पन्न होने का बोध होता है यह उचित भी है और आशाजनक भी मंत्रों का उच्चारण शुद्ध हो सही हो गति का ध्यान रहे स्वर लय क्रम विराम आदि को जाना माना जाए यह अनगढ़ से मंत्र चार की सभ्यता में प्रवेश करने का कदम है पूजा उपचार के अन्य कर्मकांडों में भी यह सतर्कता बरती जानी चाहिए आलसी प्रमादियों की तरह अधि अधूरी चिन्ह पूजा करने की बेकार भुगत लेने से तो अश्रद्धा ही टपकती है अन्य मनस्कता एवं उपेक्षा पूर्वक किए गए नित्य कर्म तक बेतों के बेटे होते हैं इस स्वभाव से तो आजीविका उपार्जन जैसे काम तक असफल जैसे बने रहते हैं फिर अध्यात्म मार्ग की उपलब्धियों में तो उसका परिणाम अवरोध उत्पन्न करने के अतिरिक्त और कुछ हो ही क्या सकता है उच्चारण से लेकर विधि विधान तक में सुव्यवस्था एवं सतर्कता बढ़ती जानी चाहिए किंतु इतने भर से ही यह नहीं मान लेना चाहिए की हमारे उच्चारण मंत्र बन गए और उन्हें शब्द भ्रम की संज्ञा मिल गयी इसके लिए वाणी को वाक्य रूप में परिष्कृत करना होगा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 दूसरों को सुधारने में जितनी कठिनाई पड़ती है अपने को सुधारना उससे भी अधिक कष्ट साध्य और श्रम साध्य है जीव उच्चारण तंत्र है अन्य यंत्रों की तरह उसका सही होना तो प्राथमिक आवश्यकता है मंत्र की शब्दावली शुद्ध हो भाषा की अशुद्धियाँ नहीं प्रवाह एवं स्वर ठीक हो इसके अतिरिक्त जीव साधना की दृष्टि से सामान्य व्यवहार में उसके रस न प्रयोजन एवं वार्ता क्रम में साधकों जैसी रीति नीति का समावेश किया जाए अति की हराम की कमाई न खाई जाए परिश्रम और न्याय के सहारे जितना कुछ कमाया जा सके उतने में ही में तव्ययता पूर्वक गुजारा किया जाए चट्टेपन की बुरी आदत से लड़ा जाए और सात्विक सुपाच्य पदार्थों को औषधी भाव से उतनी ही मात्रा में लिया जाए जितनी की पेट की आवश्यकता एवं क्षमता है इस दृष्टिकोण को अपनाने वाले के लिए मध्य मास्क जैसे अभक्श को ग्रहण करने की तो बात ही क्या उत्तेजक मसाले और नशीले पदार्थों में स्थान पकवानों तक ऐसी परहेज करने की जरूरत स्पष्ट है सात्विक आहार से क्षेत्र में सात्विकता बढ़ती है और उससे अनेकों दोष दुर्गुण जो अभक्ष खाते रहने पर छुट नहीं सकते थे अन्नायास ही घटते मिटते चले जाते हैं अस्वाद व्रत पालन करने वाले के लिए अन्य इंद्रियों पर काबू रख सकना सरल हो जाता है आहार की सात्विकता का वाणी की पवित्रता पर गहरा असर पड़ता है अभक्ष आहार से जीवाह की सूक्ष्म शक्ति नष्ट होती है और उसके द्वारा उच्चरित शब्द आध्यात्मिक प्रयोजन पूरे कर सकने की क्षमता से रहती बने रहते हैं वाणी का दूसरा कार्य है वार्तालाप हमारे दैनिक जीवन में वार्तालाप का स्तर स्त्री एवं आदर्श परंपराओं से युक्त होना चाहिए कट्टुता घृणा तिरस्कार छल असत्य का पुट उसमें न रहे दूसरों को भ्रम में डालने कुमार पर चलने की प्रेरणा देने वाले हिम्मत तोड़ने वाले शब्द न बोले यह नियंत्रण मात्र सतर्कता बरतने से नहीं हो सकता है उपचार में भी बार बार भूल होती रहती है वस्तुतः हमारे भीतर सद्भावों का इतना गहरा पुट हो कि वाणी पर नियंत्रण करने की आवश्यकता ही न पड़े जो भीतर होता है वही बाहर निकलता है यदि हमारे अंतकरण में सद्भावनाएं भरी होंगी दृष्टिकोण आदर्शवादी होगा तो स्वभावतः वार्तालाप में उच्च स्तरीय श्रेष्ठता भरी होगी सद्भाव संपन्न मनुष्यों का सामान्य वार्तालाप भी शास्त्र वचन के स्तर का होता है उनके मुख से निकलने वाले वाक्य आपक्य कहलाने योग्य होते हैं इस प्रकार का वार्ता अभ्यास जिह को दैवी प्रयोजनों के उपयुक्त बनाता चला जाता है उसके द्वारा जिन मंत्रों की आराधना की जाती है वे सफल ही होते चले जाते हैं। मंत्र को धीमे जपा जाता है। शब्दावली अस्पष्ट एवं धीमी रहती है बहुत बार तो वाचिक से भी अधिक महत्व मानसिक और उपांच का होता है उनमें तो वाणी नाम मात्र को ही होती है किन्तु इन मौन जपों में भी मध्यमा पर वाणिया काम करती रहती है यह तीनों वाणिया मनुष्य के दृष्टिकोण चरित्र एवं आकांक्षा से संबंधित रहती है यदि व्यक्ति घटिया और दुष्ट है उसकी आकांक्षाएं निकृष्ट दृष्टिकोण विकृत एवं चरित्र भ्रष्ट है तो तीनों सूक्ष्म वाणिया निम्न स्तरीय ही बनी रहेंगी और उनका समन्वय रहने में बेहतरी वाणी तक प्रभावहीन संदिग्ध एवं अप्रामिक बनी रहेगी उसका सांसारिक उपयोग कोई महत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न न कर सकेगा फिर उसके द्वारा की गयी मंत्र साधना तो सफल हो ही कैसे सकती है मंत्र जप की सरल विधि के साथ कठिन साधना यह है कि उसके लिए जीव हाँ समेत समस्त उपकरणों का परिशोधन करना पड़ता है जो तथ्य को समझते हैं वे साधनाओं के विधि विधान तक सीमित न रहकर जीवन प्रक्रिया को उच्चतरीय बनाने की सुविस्तृत रूपरेखा तैयार करते हैं उस प्रयास में जिससे जितनी सफलता मिलेगी उसके जब तब उसी अनुपात में सफल होते देखे जा सकेंगे शब्द ब्रह्म का साक्षात्कार इसी मार्ग पर चलने से संभव होता है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 इस विश्व में जो कुछ श्रेष्ठता है वे वाक की प्रतिध्वनि एवं प्रतिक्रिया ही समझी जानी चाहिए वाणी जब साधना संपन्न होकर वाक बनती है तो उसका विस्तार श्रवण क्षेत्र तक सीमित न रहकर तीनों लोकों की परिधि तक व्यापक होता है वाणी में ध्वनि है ध्वनि में अर्थ किंतु वाक शक्ति रूपा है उसकी क्षमता का उपयोग करने पर वे सब जीता जा सकता है जो जीतने योग्य है कौत्मुनि ने मंत्र अक्षरों के अर्थ की उपेक्षा होती है और कहा है कि उनकी क्षमता शब्द गुंठन के आधार पर समझी जानी चाहिए उसमें तत्व ही प्रदान रूप से काम करता है इस परा वाक स्तवन करते हुए श्रुति कहती है देवी वाच देवास्ता विश्व रूपापस्व वदंती सानो मंद्रे समूर दुहाना धेनुर् घसमान उत्सुष्टु निजी वाक देवी है विश्व रूपिणी है देवताओं की जनी है देवता मंत्रात्मक ही है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 शक्ति या प्रभाव अडम्बर की विशालता में नहीं श्रद्धा की शक्ति में सन्निहित होता है कर्मकांड की या साधन विधान की उतनी महत्व नहीं जितनी उसके मूल में काम करने वाला श्रद्धा की है श्रद्धाविहीन कर्म मनुष्य को लकीर का फकीर बना देते हैं श्रद्धा न हो तो यज्ञ की अग्नि और रसोई के चूल्हे की, की अग्नि वेद मंत्रों और साधारण शब्दों तथा गाय और घोड़े में कोई अंतर नहीं रह जाएगा इसलिए श्रुति का उद्घोष है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 अन्य का नहींकाम नो इतराणी आज हमारे समाज में नैतिक मूल्यों का संकट विषम रूप में उपस्थित हैं। एक ओर वैज्ञानिक प्रगति ने तथा कथित शिक्षित मनुष्य को मानवीय गुणों से शून्य यंत्रवत बना डाला है तो दूसरी ओर अधिसंख्य अशिक्षित जनवरी अंध के जाल में खड़े हुए है अतः इस बात की महती आवश्यकता है की श्रद्धा जैसे सार्वकालिक सार्वभौमिक सद्गुणों के सत्य स्वरूप को जन तक पहुँचाया जाए की भारतीय संस्कृति के सनातन संदेश सर्वजन ग्राह्य हो सके वैधिक्रध्य सूर्य से एक, एक पांच एक चार शब्दाद के अनुसार शब्द ही ब्रह्म है उसकी ही सत्ता है संपूर्ण जगत शब्द में है शब्द की ही प्रेरणा से समस्त संसार गतिशील है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 दैनंदिन जीवन में काम आने वाले शब्दों को दो भागों में बांटा जा सकता है व्यक्त और अव्यक्त जिन पवंथी इन्हें अपनी भाषा में जल्द और अंतर्जल्प कहते हैं जो बोला जाता है उसे जल्द कहते हैं जल्द का अर्थ है व्यक्त स्पष्ट मंतव्य जो स्पष्टतः बोला नहीं जाता मन में सोचा अथवा जिसकी मात्र कल्पना की जाती है वे है अंतर्जल्प मुंह बंद होने उठ के स्थिर होने पर भी मन के द्वारा बोला जा सकता है जो कुछ भी सोचा जाता है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 हमारे कान मात्र 20,000 हजार कम पनावृति को ही पकड़ सकते हैं वे न्यूनतम 20 कम पनावृति प्रति से खेद तथा अधिकतम 20,000 हजार कम पनावृति प्रति से खेद को पकड़ने में सक्षम हैं। पर उनसे कम तथा अधिक आवृति वाली ध्वनि तरंगों का भी अस्तित्व है श्रवणेन्द्रियों की मर्यादा अपनी सीमा रेखा को चीर नहीं पाती फलस्वरूप वे ध्वनिया सुनाई नहीं पड़ती कान यदि सूक्ष्म अतीत ध्वनि तरंगों को पकड़ने लगे तो मालूम होगा की संसार में नीरवता कहीं और कभी भी नहीं है कमरे में बंद आदमी अपने को कोलाहल से दूर पाता है पर सच्चाई यह है कि उसके चारों ओर कोलाहल का साम्राज्य है समुचा अंतरिक्ष ध्वनि तरंगों से आलोडित है उनमें से थोड़ी सी ध्वनियां मात्र मनुष्य के कानों तक पहुंच पाती हैं। प्रकृति की अगणित घटनाएं सूक्ष्म जगत में पकती रहती हैं। घटित होने के पूर्व भी उनकी सूक्ष्म ध्वनि तरंगे सूक्ष्म अंतरिक्ष में दुल्यमान रहती है उन्हें पकड़ा और सुना जा सके तो कितनी भी प्रकृति की घटनाओं का पूर्वानुमान लगा सकना संभव है मनुष्य तर कितने ही जीव वैसे हैं जिन्हें प्रकृति की घटनाओं का भूकंप तूफान आदि विभिषिकाओं का पूर्वाभास हो जाता है सूचना मिलते ही उनका व्यवहार बदल जाता है अपनी आदत के विरुद्ध वे अस्वाभाविक आचरण करने लगते हैं कितने ही सुरक्षा के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर दौड़ने लगते हैं सूक्ष्म ध्वनि स्पंदनों के आधार पर ही वे संभाव्य विभिषिकाओं का अनुमान लगा लेते हैं जो कुछ भी बोला अथवा सोचा जाता है वे तुरंत समाप्त नहीं हो जाता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 अभी सफलता तो नहीं मिल पाई है पर वैज्ञानिक आश्वस्त हैं कि आज नहीं तो कल वे विद्या भात लग जाएगी निसंदेह यह उपलब्धि मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण तथा अद्वितीय होगी अब तक की वैज्ञानिक उपलब्धियों में वे सर्वोपरि होगी संभवतः इसी आधार पर कृष्ण द्वारा कही गई गीता एवं राम रावण संवादो को अपने ही कानों से सुनना संभव हो सकेगा रेडियो टेलीविजन राडार की भांति प्राचीन काल के आविष्कारों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा चमत्कारी खोज थी मंत्र विद्या मंत्र ध्वनि विज्ञान का सूक्ष्मतम विज्ञान था इसके अनुसार जो कार्य आधुनिक यंत्रों के माध्यम से हो सकते हैं वे मंत्र के प्रयोग से भी संभव हैं। पदार्थ की तरह अक्षरों तथा अक्षरों से युक्त शब्दों में अकूत शक्ति का भांडागार मौजूद है मंत्र कुछ शब्दों के गुछक मात्र होते हैं पर ध्वनि शास्त्र के आधार पर उनकी संरचना बताती है की एक विशिष्ट ताल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 पर जिन कारणों से उसकी विशिष्टता आकी गई है वे हैं मंत्र के विशिष्ट क्रम में अक्षरों एवं शब्दों का गठन प्रवाह उनका चक्र उपत्यओं पर प्रभाव तथा उसकी महान प्रेरणाएं हर अक्षर एक विशिष्ट क्रम में जुड़कर असीम शक्तिशाली बन जाता है 24 रत्नों के रूप में अक्षरों के नवनीत का एक मणिमुक्त बना तथा आदिकाल में प्रकट हुआ ब्रह्म किस फूरणा के रूप में गायत्री मंत्र का प्रादुर्भाव हुआ तथा आदि मंत्र कहलाया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 गायत्री महामंत्र नाद ब्रह्म तक पहुंचने का एक सशक्त माध्यम है प्राचीन काल की तरह सामान्य व्यक्ति को भी अतिमानव महामानव बना देने की सामर्थ्य उसमें मौजूद है आवश्यकता इतनी भर है कि गायत्री मंत्र की उपासना के विधि विधानों तक ही सीमित न रहकर उसने निहित दर्शन प्रेरणाओं को भी हृदयंगम किया जाए और तद अपने व्यक्तित्व को ढाला जाए पूरी श्रद्धा के साथ मंत्र का अवलंबन लिया जा सके तो आज भी वे पुरातन काल की ही तरह चमत्कारी सामर्थ्यदायी सिद्ध हो सकता है